भाई तेरा बैनर पे पोसा बर सिद्धर से तो कला को गाने में स्लैंग दे रहा तो सिर्फ बैगर पे बैंगर पे बैंगर पे बैगर पे हुई के बादशाह नक्को बहना मेरे लगू भाड़ी की गाड़ी नहीं भाई लोग की गाड़ी है अपने ऐसी आड़ी तो घुंड ले भारी है बेगम चला रही है सामने ऐसी जा रहा तो रूप एक आराम से लगा दी थाली भी आ गई है बंटा लाइफ है मराठी जो मांगो वो चीज आ जाती और क्या बोलते भाई भाई सुबह दुबई में आ, एक आ, होती है Asobah Dubai mein aati hai shaam abudabi billa chhod gaya udaaye hawaaye tumhari duaye ab ghar ka view lagta wakti ki ek number kal aaye bhalaaye na karke bataaye hum kam to dubaye habibi habibi nahi bhule hum scooty se laamr gayi ni aflex karna bhule hum yahan par bhi ni asar pe bhi ni aur na chahe me chini life jeeni jo mange aa jaari dheeme dheeme asal thi double r chhodaya double bar diya maine double bar tu bas khali hawaldar राखे भी बोल रहे मराठी जो कुछ भी किया मैं आए भवन चल है मराठी जो मांग वो चीज आ जाती और क्या बोलते भाई? दुबई में आ, आ, होती है है शाम लाइफ मराठी जो वो चीज़ आ जाती सब जाती दुबई में आहती आशा महु धा भी हाँ दूध दही हो गया है लाइफ सही हो गया है क्या बोल रहा हूँ बच्ची दही हो गया लाइफ सही हो गया पहले ठेक अपना बंबई था अब दुबई हो गया है गर्दिश में तारे पर कोई नहीं बिचारा कोई पल पलमे उड़ाए कोई कम में गुजारा कोई गम में डूबा है कोई दम में उड़ा रहा कोई चलती में चढ़े कोई उड़ता गुब्बारा हवा निकलू गया हाँ दुब्बारा दोबारा दोबारा दुब्बारा में हिट जा रहा छा गला भाई तेरा बैनर पे को सान को ने में दे रहा बादशाह नक्कू बना मेरे लगो नहीं आ, भाड़ी की गाड़ी नहीं भाई लोग की गाड़ी है अपने आड़ी तो सूजा भारी है बेगम चला रही है सामने से जा रहा तो रूम आराम से दस्तर लगा दी है थाली भी आ गई है बंटाई को लगेली और ऊपर तेरा भारी है कालीन में छा दी है जमीन पे पड़ते नहीं शूज के लाइफ है मरवाती जो मांगू वो चीज आ जाती और क्या बोलते भाई अशुभ दुबई में आ आती आशा महु धा भी लाइफ है मरवाती जो मांगू वो चीज आ जाती सब कुछ आ जाती दुबई में आ आहुती आशा मबू धाबी